श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्कशोध्याय अघसुर का उच क्वचिनाशा मनो दधद्रजात प्रातः सुत्थय प्रबोधय श्रृंगरवेशुण विन वस् श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित एक दिन नंदनंदन श्याम सुंदर वन में ही कलेवा करने के विचार से बड़े तरके उठ गए और सिंगी बाजे की मधुर मनोहर ध्वनि से अपने साथी ग्वाल बालों को मन की बात जनाते हुए उन्हें जगाया और बछड़ों को आगे करके वे ब्रजमंडल से निकल पड़े ते नाक पृथुका श्री कृष्ण के साथ ही उनके प्रेमी सहस्त्रों ग्वालबाल सुंदर छीके बेत शिंगी और बासुरी लेकर तथा अपने सहस्त्रों बचड़ो को आगे करके बड़ी प्रसन्नता से अपने अपने घरों से चल पड़े उन्होंने श्री कृष्ण के अगुणित बछड़ो में अपने अपने बछड़े मिला दिए और स्थान स्थान पर बालोचित खेल खेलते हुए विचरने लगे कृष्ण कृत्य बसंख्या तत्र तत्र हम। उन्होंने श्री कृष्ण के अगणित बछो में अपने अपने बछने मिला दिए और स्थान स्थान पर बालोचित खेल खेलते हुए विचरने लगे फल प्रवाह स्तंभक सुमन पिछ का स्वर्ण भूषिता यद्यपि सबके सब, सब ग्वाल बाल कांच मड़ी और सुवर्ण के गहने पहने हुए थे फिर भी उन्होंने वृंदावन के लाल पीले हरे फलों से नई नई कोपलों से गुच्छों से रंग बिरंगे फूलों और मोर पंखों से तथा तो गेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को सजा लिया ज्ञाता मुस्तोन्य तत्रत्यास्य त्रत्यादूरा संतस्य पुनर्द कोई किसी का छीका चुरा लेता तो कोई किसी की बेत या बासुरी जब उन वस्तुओं के स्वामी को पता चलता तब उन्हें लेने वाला किसी दूसरे के पास दूर फेंक देता दूसरा तीसरे के और तीसरा और भी दूर चौथे के पास फिर वे हंसते हुए उन्हें लौटा देते यदि दूर गतः कृष्णो वनसो भेक्षणायतम् अहम् आयतम अहम् पूर्व इति पूर्वमति सं यदि श्याम सुंदर श्री कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए कुछ आगे बढ़ जाते तो पहले मैं छूंगा पहले मैं छूंगा इस प्रकार आपस में होड़ लगाकर सब के सब उनकी ओर दौड़ पड़ते और उन्हें छू छू कर आनंद हो जाते के चिदेणुन्द यंथो मत जन्त को जन्त को परे कोई बासुरी बजा रहा है तो कोई सिंगी ही फूक रहा है कोई कोई भौरों के साथ घुनगुरा रहे हैं तो बहुत से कोयलों के स्वर में स्वर मिलाकर कुहू कुहू कर रहे हैं विच्छाया भी प्रधावंतो गंस बके रूप अत्य नित्यंतलाप भी एक ओर कुछ वा, ग्वाल वाल आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की छाया के साथ दौड़ लगा रहे हैं तो दूसरी ओर कुछ हंसों के चाल की नकल करते हुए उनके साथ सुंदर गति से चल रहे हैं कोई बगुले के पास उसी के समान आंखें मूंद कर बैठ रहे हैं तो कोई मोरों को नाश्ते देख उन्हीं के तरह नाच रहे हैं की कोई कोई बंदरों की पूछ पकड़ कर खींच रहे हैं तो दूसरे उनके साथ इस पेड़ से उस पेड़ पर चढ़ रहे हैं कोई कोई उनके साथ मुंह बना रहे हैं तो दूसरे उनके साथ एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग मार रहे हैं। है सांकर प्रति स्वनान बहुत से ग्वाल बाल तो नदी के कछारों में छपका खेल रहे हैं और उसमें फुदकते हुए मेढकों के साथ स्वयं भी फुदक रहे हैं कोई पानी में अपनी परछाई दे उसकी हंसी कर रहे हैं तो दूसरे अपने शब्द की प्रतिध्वनि को ही बुरा भला कह रहे हैं दासम घृता परदवतेन माया श्रिता के साको पुण्य पुंजा भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी संतों के लिए स्वयं ब्रह्मानंद के मूर्तिमान अनुभव हैं दास भाव से युक्त भक्तों के लिए वे उनके आराध्य देव परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर हैं और माया मोहित विषयांधों के लिए वे केवल एक मनुष्य बालक हैं उन्हीं भगवान के साथ वे महान पुण्यात्मा ग्वालबाल तरह तरह के खेल खेल रहे हैं पासुर तो, भीर भीर बहुत जन्मों तक श्रम और कष्ट उठाकर जिन्होंने अपने इंद्रियों और अंतकरण को में कर लिया है उन योगियों के लिए भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की रज अप्राप्त है वही भगवान स्वयं जिन ब्रजवासी ग्वाल बालों की आंखों के सामने रहकर सदा खेल खेलते हैं उनके सौभाग्य की महिमा इससे अधिक क्या कही जाए अथाघ नाम महासुरख क्रीडन वीक्षणाक्ष प्रतिक्षते इसी समय का का महान दैत्य आदम उसे और ग्वाल बालों की सुख में देखी न गई उसके हृदय जलन होने लगा वह इतना भयंकर था कि अमृत पान करके अमर हुए देवता भी उससे अपने जीवन की रक्षा करने के लिए चिंतित रहा करते थे और इस बात की बात देखते रहते थे कि किसी प्रकार से इसके मृत्यु का अवसर आ जाए दृष्टवार कृष्ण मुखान घास तुम्हें सोदर ना दयो दबिनम सबलम अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई तथा कंस का भेजा हुआ था वह श्री कृष्ण सिदामा आदि ग्वाल बालों को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि यही मेरे सगे भाई और बहिन को मारने वाला है इसलिए आज मैं इन ग्वाल बालों के साथ इसे मार डालूंगा एदा मसो शिला समा ब्रज प्राणे गर्षम सुखा अनुचिता ब्रजा सुबह प्राण भ्रतो थे जब ये सब मरकर मेरे उन दोनों भाई बहनों के मृत तर्पण की तिलांजलि बन जाएंगे तब ब्रजवासी अपने आप मरे जैसे हो जाएंगे संतान ही प्राणियों के प्राण है जब प्राण ही न रहेंगे तब शरीर कैसे रहेगा इसके मृत्यु से ब्रजवासी अपने आप मर जाएंगे व्यवस्था झगरम बृहद बपहु सायोजनायाम महाम धृत्वादी व्यग्रसनाश या फल ऐसा निश्चय करके वह दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धारण कर मार्ग में लेट गया उसका वह अजगर शरीर एक योजन लंबे बड़े पर्वत के समान विशाल एवं मोटा था वह बहुत ही अद्भुत था उसकी नियत सब बालकों को निगल जाने की थी इसलिए उसने गुफा के समान अपना बहुत बड़ा मुंह फाड़ रखा था धराधरो ध्वजी पर उसका नीचे का ओठ पृथ्वी से और ऊपर का होट बादलों से लगा रहा उसके जबड़े कंदराओं के समान थे और दाढ़े पर्वत के शिखर सी जान पड़ती थी मुंह के भीतर घोर अंधकार था जेभ एक चौड़ी लाल सड़क सी दिखती थी सांस आंधी के समान थी और आंखें दावानल के समान धक रही थी दृष्टवा तम दत्ता वृंदावन श्यामील अघासुर का ऐसा रूप देखकर कर बालकों ने समझा कि यह भी वृंदावन की कोई शोभा है वे कौतुकवश खेल ही खेल में उत्प्रेक्षा करने लगे कि यह मानो अजगर का खुला हुआ मुंह है अहो नवां कोई कहता मित्रों भला बतलाओ तो यह जो हमारे सामने कोई जीव सा बैठा है यह हमें निगलने के लिए खुले हुए किसी अजगर के मुंह जैसा नहीं है सत्यम अर्क रक्तमुतरा हनुव घनम अधरा हनुव रोधन तीक्षा यारूणम दूसरे ने कहा सचमुच सूर्य की किरणें पड़ने से ये जो बादल लाल लाल हो गए हैं वे ऐसे मालूम होते हैं मानो ठीक ठीक इसका ऊपरी होठ ही हो और उन्हीं बादलों की परछाई से यह जो नीचे की भूमि कुछ लाल लाल दिख रही है वही इसका नीचे का होठ जान पड़ता है प्रतिस्पर्धेते प्रतिस्पर्धे सभ्युंगा चीसरे तीसरे ग्वालबाल ने कहा हां सच तो है देखो तो सही क्या ये दाई और बाई ओर की गिरी कंद्राएं अजगर के जबड़ों की होर नहीं करती और ये ऊंची ऊंची शिखर पंक्तियां तो साफ साफ इसकी दाढ़े मालूम पड़ती है आस्त्रितायासनाम प्रतिमंत चौथे ने कहा अरे भाई ये लंबे चौड़ी सड़क तो ठीक अजगर की जीभ सरी की मालूम पड़ती है और इन गिरंगों के बीच का अंधकार तो उसके मुंह के भीतरी भाग को भी मात करता है करवातो दुर्गंधोतराधवत किसी दूसरे ग्वाल बाल ने कहा देखो देखो ऐसा जान पड़ता है कि कहीं इधर जंगल में आग लगी है इसी से यह गर्म और तीखी हवा आ रही है परंतु अजगर की सांस के साथ इसका क्या ही मेल बैठ गया है और उसी आग से जले हुए प्राणियों की दुर्गंध ऐसी जान पड़ती है मानो अजगर के पेट में मरे हुए जीवों के मांस की ही दुर्गंध हो अस्मान के मत ग्रसिता अनिर्विष्टा तथा चेत भगवत ने तब उन्हीं में से एक ने कहा यदि हम लोग इसके मुंह में घुस जाएं तो क्या यह हमें निकल जाएगा अजी यह क्या निकलेगा कहीं ऐसा करने की ढिठाई की तो एक क्षण में यह भी बकासुर के समान नष्ट हो जाएगा हमारा यह कन्हैया इसको छोड़ेगा थोड़े ही इस प्रकार कहते हुए वे ग्वाल बाल बकासुरे श्री कृष्ण का सुंदर मुख देखते और ताली पीट पीट कर हसते हुए अगासुर के मुंह में घुस गए इथम मिथो तथ्य मतंग रक्षो विधिखूत स्थित सानाम भगवान भगवान उन अनजान बच्चों की की आपस में की हुई भ्रमपूर्ण बातें सुनकर भगवान ने सोचा अरे इन्हें तो सच्चा सर्प भी झूठा प्रतीत होता है परीक्षित भगवान श्री कृष्ण जान गए कि यह राक्षस है भला उनसे क्या छिपा रहता वे तो समस्त प्राणियों के हृदय में ही निवास करते हैं अब उन्होंने यह निश्चय किया ये अपने सखा ग्वाल बालों को उसके मुंह में जाने से बचा लें। परम लेरोनम कांत स्मरणे नक्षसा भगवान इस प्रकार सोच ही रहे थे कि सबके सब ग्वाल बाल बछड़ो के साथ उस असुर के पेट में चले गए परंतु अघासुर ने अभी उन्हें निगला नहीं इसका कारण यह था कि अघासुर अपने भाई बकासुर और बहन करके इस बात की बाट देख रहा था कि उनको मारने वाले श्री कृष्ण मुंह में आ जाए तब सबको एक साथ ही निगल जाऊंक्ष कृष्ण सकला भयप्रदो स्वराद्युन देना भगवान श्री कृष्ण सबको अभय देने वाले हैं जब उन्होंने देखा कि ये बेचारे ग्वाल बाल जिनका एकमात्र रक्षक मैं ही हूँ मेरे हाथ से निकल गए और जैसे कोई तिनका उड़कर आग में गिर पड़े वैसे ही अपने आप मृत्यु रूप अभा के ग्रास बन गए तब दैव की इस विचित्र लीला पर भगवान को बड़ा विस्मय हुआ और उनका हृदय दया से द्रवित हो गया कृत्यम कि जीवनम नवा अमीशा चाहम विनम कथम सी संचित संतों वे सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए ऐसा कौन सा उपाय है जिससे इस दुष्ट की मृत्यु भी हो जाए और इन संत स्वभाव भोले भाले बालकों की हत्या भी ना हो ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं परीक्षित भगवान श्री कृष्ण भूत भविष्य वर्तमान सबको प्रत्यक्ष देखते रहते हैं उनके लिए यह उपाय जानना कोई कठिन न था वे अपना कर्तव्य निश्चय करके स्वयं उसके मुंह में घुस गए तरा घन छवा भयाधा हे ते चु जयसु सूर्य चंसाध्या उस समय बादलों में छिपे हुए देवता भयवश हाय हाय पुकार उठे और अघासुर के हितैषी राक्षस हर्ष प्रकट करने लगे भगवान कृष्ण कृष्णा गले अघासुर बच्चों और ग्वाल बालों के सहित भगवान श्री कृष्ण को अपने दाढ़ों से चबाकर चूर चूर कर डालना चाहता था परंतु उसी समय अविनाशी श्री कृष्ण ने देवताओं की हाय हाय सुनकर उसके गले में अपने शरीर को बड़ी फुर्ती से बढ़ा लिया निरुद्ध महुदघ दृष्टि पवनों इसके बाद भगवान ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया कि उसका गला ही रूं गया आंखें उलट गई वह व्याकुल होकर बहुत ही छटपटाने लगा सांस रुककर सारे शरीर में भर गई और अंत में उसके प्राण ब्रह्मरंद्र फोड़कर निकल गए नई वर्वे सुबह सो परेतान सुब सा पुनः वक्त मुकुंदो भगवान उसी मार्ग से प्राणों के साथ उसकी सारी इंद्रियां भी शरीर से बाहर हो गईं उसी समय भगवान मुकुंद ने अपने अमृतमय दृष्टि से मरे हुए बक्षणों और ग्वाल बालों को जला दिया और उन सब को साथ लेकर वे अघासुर के मुंह से बाहर निकल आए पीना ही भोगोतम ज्योति सुधाम विवेद तस्मिम दिवस उस अजगर के स्थूल शरीर से एक अत्यंत अद्भुत और महान ज्योति निकली उस समय उस ज्योति के प्रकाश से दसो दिशाएं प्रज्वलित हो उठी वह थोड़ी देर तक तो आकाश में स्थित होकर भगवान के निकलने की प्रतीक्षा करती रही जब वे बाहर निकल आए तब वह सब देवताओं के देखते देखते उन्हीं में समा गयी तत्तृष्टा स्वकृतोकृतारण पुष्पुरा अबर स नर्तन फूल उस समय अपसराओं ने फूल बरसाकर अप्सराओं ने नाचकर गंधर्वों ने गाकर विद्याधरों ने बाजे बजाकर ब्राह्मणों ने स्तुति पाठ कर और पार्षदों ने जय जयकार के नारे लगाकर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन किया क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर को मारकर उन सब का बहुत बड़ा काम किया था तदुत सब मंगल स्वना श्रुवा सुधामगत चिराद्वा मही अद्भुत स्तुतियों सुंदर बाजों मंगलमय गीतों जय जयकार और आनंदोत्सवों की मंगल ध्वनि ब्रह्मलोक के पास पहुंच गई जब ब्रह्मा जी ने वह ध्वनि सुनी तब वे बहुत ही शीघ्र अपने वाहन पर चढ़कर वहां आए और भगवान श्री कृष्ण की यह महिमा देखकर आश्चर्यचकित हो गए राजने अद्भुत परीक्षित जब वृंदावन में अजगर का सूख गया तब वह ब्रजवासियों के लिए बहुत दिनों तक खेलने की एक अद्भुत कुफासी बना रहा है जम कर्म हरे राशि मोक्षण के के जो भगवान ने अपने ग्वाल बालों को को मृत्यु मुख से बचाया था और मोक्ष दान किया था वह लीला भगवान ने अपनी कुमार अवस्था में अर्थात पांचवे वर्ष में ही की थी ग्वाल बालों ने उसे उसी समय देखा भी था परंतु पौगंड अवस्था अर्थात छठे वर्ष में अत्यंत आश्चर्यचकित होकर व्रज में उसका वर्णन किया नई त्रमुरा अघोस्पर्शन पातक प्राप्त साम्यम तो सता दुर्लभम अघसुरूर्तिमान अघ पाप ही था भगवान के स्पर्श मात्र से उसके सारे पाप धुल गए और उसे उस सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई जो पापियों को कभी मिल नहीं सकती परंतु यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि मनुष्य बालक के सी लीला रचने वाले ये वे ही परम पुरुष परमात्मा है जो व्यक्त अव्यक्त और कार्य कारण रूप समस्त जगत के एकमात्र विधाता हैं प्रतिमा अंतराहिता मनोमयी भागवती भगवान श्री कृष्ण के किसी एक अंग की भाव निर्मित प्रतिमा यदि ध्यान के द्वारा एक बार भी हृदय में बैठा ली जाए तो वह के सामिप्य आदि गति का दान करती है जो भगवान के बड़े बड़े भक्तों को मिलती है भगवान आत्मानंद के नित्य साक्षात्कार स्वरूप हैं माया उनके पास तक नहीं फटक पाती वे ही स्वयं के शरीर में प्रवेश कर गए क्या अब भी उसकी के विषय में कोई संदेह है चित्रम पोजेव पुण्यम वै जन्य कहते हैं भगवान ने ही राजा परीक्षित को जीवन दान दिया था उन्होंने जब अपने रक्षक एवं जीवन सर्वस्व का यह विचित्र चरित्र सुना तब उन्होंने फिर श्री सुखदेव जी महाराज से उन्हीं की पवित्र लीला के संबंध में प्रश्न किया इसका कारण यह था कि भगवान की अमृतमयी लीला ने परीक्षित के चित्त को अपने वश में कर रखा था राजोवाच हरिकृतम जब राजा परीक्षित ने पूछा भगवान आपने कहा था कि ग्वाल भानों ने भगवान की, की हुई पांचवें वर्ष की लीला ब्रज में छठे वर्ष में जाकर कही अब इस विषय में आप कृपा करके यह बताइए कि एक समय की लीला दूसरे समय में वर्तमान कालीन कैसे हो सकती है तद्रोही में महायोग परम कौतूहलम गुरो नोन में ते रे, रे वाया वा भवती महायोगी गुरुदेव मुझे इस आश्चर्यपूर्ण रहस्य को जानने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है आप कृपा करके बतलाइए अवश्य ही इसमें भगवान श्री कृष्ण की विचित्र घटनाओं को घटित करने वाली माया का कुछ न कुछ काम होगा क्योंकि और किसी प्रकार ऐसा नहीं हो सकता वयं वन्यतम आलोक गुरुपे छत्रबंधव यद्यपि पुण्यम कृष्ण कथा गुरुदेव यद्यपि क्षत्रियोचित धर्म ब्राह्मण सेवा से विमुख होने के कारण मैं अपराधी नाम मात्र का क्षत्रिय हूँ तथापि हमारा अहोभाग्य है कि हम आपके मुखारविंद से निरंतर झरते हुए परम पवित्र मधुमय श्री कृष्ण लीलामृत का बार बार पान कर रहे हैं भागवतमोत्तम सूर्य कहते हैं भगवान के परम प्रेमी भक्तों में श्रेष्ठ जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया तब श्री सुखदेव जी को भगवान की वह लीला स्मरण हो आई और उनकी समस्त इंद्रियां तथा अंतकरण विवश होकर भगवान की नित्य लीला में खींच गए कुछ समय के बाद धीरे-धीरे श्रम और कष्ट से उन्हें बाह्य ज्ञान हुआ तब वे परीक्षित से भगवान की लीला का वर्णन करने लगे इतिश्रीम भागवते महापुराणे आरम्भश्याम सहितायाम दसम स्कूर् द्वादोध्याय